गीता तत्वचिंतन काम सबसे बड़ा शत्रु उन्यासी काम के निवास स्थल इंद्रियाड़ी मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते एक तिमोहत्य ज्ञान मावृत्य देनम इंद्रिया मन और बुद्धि इस काम के रहने के स्थान कहे जाते हैं इनके द्वारा यह काम देही के ज्ञान को ढक लेता है और उसे मोहित करता है श्री भगवान यह बतला रहे हैं कि काम कहाँ रहता है यदि शत्रु को मारना हो तो पहले यह जानना चाहिए कि वह रहता कहाँ पर है आचार्य शंकर अपने भाष्य में लिखते हैं ज्ञाते ही शत्रु अधिष्ठाने सुखे न शत्रु निर्वहनम कर तुम शक्य अर्थात यदि शत्रु के रहने का स्थान जान लिया जाए तो सहज में ही उसका नाश किया जा सकता है श्री कृष्ण कहते हैं कि यह काम इंद्रियों में मन में और बुद्धि में रहता है ये उसके आश्रय स्थल हैं दुर्ग हैं जैसे किले के अंदर शत्रु अपने को सुरक्षित रहता है उसी प्रकार काम इन किलों का आश्रय लेकर सुरक्षित बना रहता है उसका नाश करने के लिए उसके इन आश्रय स्थलों का भेदन करना होगा काम की प्रबलता यह है कि वह इंद्रिय मन और बुद्धि का सहारा लेकर देही के ज्ञान को ढग देता है और उसे मोहित कर देता है देही देहाभिमानी जीव को कहते हैं जिसे देह का अभिमान है उसे तो काम सताएगा ही देहाभिमान को छोड़ देने पर काम अपने आप मर जाएगा यदि किसी रूप में बना भी रहा तो मोह उत्पन्न न कर सकेगा यहाँ पर भगवान संकेत करते हैं कि इंद्रिय मन और बुद्धि में काम की उत्तरोत्तर प्रबलता होती है हमने ऊपर काम की तीन अवस्थाएं बतलाई सूक्ष्म स्थूल और अति स्थूल। ऐसा कहा जा सकता है कि काम जब इंद्रियों में रहता है तब उसकी सूक्षमावस्था है उसके मन में रहने पर स्थूला स्थूलावस्था और बुद्धि में निवास बना लेने पर अति स्थूलावस्था इंद्रियों में रहने वाले काम को दम के द्वारा नष्ट किया जा सकता है पर जो मन में भी घर बनाकर बैठ गया है उसके लिए दम के साथ श्रम की भी आवश्यकता पड़ेगी लेकिन यदि काम बुद्धि में रहे तब केवल श्रम और दम से नहीं टलेगा तब तो विवेक और वैराग्य के महाअस्त्रों का सहारा लेकर पहले बुद्धि से काम को बाहर खदेड़ना पड़ेगा और तब श्रम और दम की सहायता लेकर उसके नाश का उपाय करना पड़ेगा काम वैसे तो मन में रहता है पर इंद्रियों के माध्यम से जागृत होता है जैसे ही इंद्रियों के सामने उनका अपना विषय आया आंखों के सामने रूप कान के परम शब्द नाक के समीप गंध रसना के समीप रस और त्वचा के पास स्पर्श की मन में तृष्णा जाग जाती है मन में तृष्णा का वास तो है पर वह सोई हुई रहती है विषयों का इंद्रियों से संपर्क इस सुप्त तृष्णा को जगा देता है और हमारा शरीर वासना की पूर्ति हेतु क्रिया करने के लिए उद्यत हो जाता है काम एकदम से जाकर बुद्धि में नहीं बैठता वह पहले इंद्रियों में अपना डेरा डालता है फिर मन को अपने पक्ष में करता है और अंत में मन और इंद्रियों की सहायता लेकर बुद्धि को अपने वश में लाता है काम जब इंद्रियों में आता है तब उसका नाश सहज है यदि वह मन में न बैठा हो जैसे आँखों के सामने रूप तो आया पर मन यदि सांस न दे तो रूप सामने होकर भी हम उसे नहीं देख पाते वैसे ही मन के साथ न रहने पर हम शब्द भी नहीं सुन पाते हम पढ़ने में तल्लीन हैं घड़ी का अलार्म बजा पर हम सुन नहीं पाते क्योंकि हमारा मन पढ़ने में लगा है अतः भले ही इंद्रियों के सामने उनके अपने विषय आए पर यदि मन न लगा हो तो काम की तृष्णा की उत्पत्ति नहीं हो पाती इस प्रकार इंद्रियों में अधिष्ठित काम को हम दम के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों की ओर जाने से रोककर नष्ट कर सकते हैं पर यदि काम मन में घुस जाए तब तो वह इंद्रियों के साथ साथ उनके विषयों की ओर जाएगा और इस प्रकार विषय भोग की स्पृह पैदा करेगा मन का सहयोग पाकर काम प्रबल हो जाता है मन से काम को भगाने के लिए श्रम करना पड़ता है बलपूर्वक चित्त को विषयों की ओर जाने से रोकना पड़ता है इसके लिए हमें चित्त को अन्य उदात्त वस्तुओं में सतत लगाए रखने का अभ्यास करना पड़ता है जैसे श्री राम कृष्ण देव कहा करते थे पूर्व की ओर आगे बढ़ो तो पश्चिम अपने आप छूट जाएगा इसी प्रकार ईश्वर का चिंतन करने से विषयों का चिंतन अपने आप छूट जाएगा मन को अध्ययन स्वाध्याय ईश्वरोपासना शिव ज्ञान से जीव सेवा में लगाए रखने से उनका विषय चिंतन छूटेगा और तब इंद्रिय दमन करते हुए काम का नाश करना पड़ेगा